जहा तो तो तो तो तो है, है श्री श्यादर अपने चरण का प्रयोग कर रहे हैं और उनके द्वारा इस प्रकार लिवर वेट और पावर इन तीनों का सुंदर समन्वय स्थापित करते हुए जहां श्री प्रियाजू झूल जु रही हैं और श्री प्रिया ईच लेती हुई यद्यप पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रही है परंतु अपने श्री अंग के ही बल के द्वारा उस झूले की गति को ईच लेते हुए जहा बढ़ती हुई विराजमान हो रही है वो अद्भुत श्री प्रियालाल की झूले की अद्भुत गति है जहां श्री यमुना पुलिंग के दोनों ओर दो कल्प वृक्ष विराजमान है और श्री लालजी अत्यंत अत्यंत उल्लास में इस बात के लिए हठी हो गए हैं कि जब तक मैं सामने वाले झूले के डाली को छू नहीं लूँगा तब तक इस गति को झूले की जो गति है उसको कम नहीं करूँगा और शुक्रिया जी करिए नहीं नहीं अरे मैं गिर जाऊंगी गिर जाऊंगी इतनी तेज झूला नहीं लालनेट हरे हरे झूल ताने धीरे धीरे आप झूलते हुए विराजमान हो परंत श्री लाल जी नहीं मान रहे हैं और सखीगण भी श्री लाल जी के सहयोगी होकर के प्रदान करती हुई गति प्रदान करती हुई जब विराजमान हैं और यदि श्री लाल कहीं झूले को उस झूले पर विराजमान प्रदान होकर के ही जो डाली लटक रही है उस डाली को कभी छू ले तब उनकी जो हाथ उनका जो आग्रह है वह आग्रह कहीं पूर्ण हो और उस गति के साथ जब वे अपने झूले की गति को कहीं मंद करे श्रीप्रिया मंद होते होते बीच में ही घबरा करके झूले से कूद पड़े और छाती के ऊपर हाथ रखे तो वक्त राधा गोकुलनागर प्रबिल कल्प स्थितौ श्री राधा गोकुलनाथ नागर नागर का तात्पर्य है परस्पर प्रीति बढ़ाने में जो परम चतुर हो उसको कहते हैं नागर झूलत नागरी नागर लाल नागर शब्द का अर्थ है परस्पर प्रीति को जहां श्री युगल सरकार आनंद पूर्वक बढ़ाते हुए बिराजमान तो राधा गोकुल नागरों प्रबिल कल्प ध्रुमाध स्थित कल्प वृक्ष के नीचे श्री झूला डालकर प्रिया के प्रियालाल विराजमान है दो ले तुम यदि छसी मुदा यदि झूला के ऊपर श्री प्रियालाल को अरे भैया अरे मेरे मन तू अरे साधक यदि तू प्रियालाल को झोलाने की सेवा करना चाहता है तो उसके लिए श्री तरह रूपम भजन जल्दी से श्री रूप गोस्वामी का श्रय ग्रहण करते हुए विराजमान और होने पर तब तुझे लीला में प्रवेश मिलेगा जब तक लीला में प्रवेश श्री रूप गोस्वामी का का आन नहीं किया जाएगा तब तक पुंजे में प्रवेश नहीं होगा यदि ब्रजभु रागम प्रतिजनु यदि वृंदावन में श्री युग सरकार की सेवा करना चाहता है प्रियालाल की तो एकमात्र उपाय है और वह उपाय है श्री रूप गोस्वामी जी का अनुवत्त ग्रहण करना रूपानुभ होने पर जैसे सर्वोत्तम माधुर्य की प्राप्ति होगी वैसे सर्वोत्तम माधुर्य की प्राप्ति किसी दूसरे प्रकार से नहीं होगी रूपानुभ उपासना पद्धति उसके विषय में यहां एक बड़े महत्वपूर्ण बिंदु को अभी अभी पर वी श्री वसंतलाल जी वो बिंदु उठाया श्री श्रीमदभागवती संहिता में एक एकादश प्रसंग तो है सत्संग का सत्संग की महिमा का एक आदिशन को मैं कोट कर रहा हूं परंतु वहां पर, तो वहाँ पर ठाकुर सत्संग की महिमा गायन करते करते अपने प्रसंग को रोक देते और उनकी धारा कहीं दूसरी जगह बह जाती है। और श्री ब्रज गोपिना गण उनकी प्रीति की महिमा का गायन करने लगते हैं बड़ा सामे श्लोक है वो आज का जो प्रसंग है उस प्रसंग के को छूता हुआ मत कामा मत कामा रमणम जारम अस्वरूप विदो बलाहा ब्रह्म माम परम संगात शत सहस एकादश स्थल यहां पर दो चीज बड़ी विरोधी है जो रमण है वो जार नहीं हो सकता और जो जार है वो रमण नहीं हो सकता मत कामा रमणम जारम ज्यादा उलझूंगा नहीं इस बात पर प्रसंग अपना अलग है परंतु तो, क्योंकि प्रसंग उठाए है इसलिए एक बिंदु उठाए है इसलिए उसकी ओर संकेत करना चाहता मत कामा रमणम जारम जो रमण है रमण कहेंगे सामान्यतः जो प्रिय हो करके पति हो करके विराजमान उसको रमण ही कहा जाए और जारम का तात्पर्य है जिसको अग्नि ब्राह्मण काल और वेद की संधि में साक्षी में स्वीकार नहीं किया गया हो उसको कहेंगे जार अब ये जो जार शब्द है या जा रमण है वो जार नहीं हो सकता है जो जार है वो रमन नहीं हो सकता है पर समानाधिकरण स्थापित करते हुए जो रमण है उसको ही जार कह दिया जाए मत कामा रमणम जारम तो, तो मत कामा रमणम जारम तत्त्वतः जीप गोस्वामी जी की यदि इसकी टीका देखे तो उसमें वे कहीं उल्लेख कर रहे हैं कि तत्वत श्री ब्रजगोप्या परम परम परमसूया हो करके विराजमान परकिया वो है उसकी व्याख्या में नहीं जाएंगे परमस्वया है परकिया माना अपे एव उनको स्वकिया भी नहीं कहेंगे स्वकिया वहां होगी जहां पर वेद इत्यादि की संधि में अग्नि की संधि में संधि में किसी कन्या को ग्रहण किया जाएगा ऐसा नहीं है इसलिए स्वकिया भी नहीं है पर हो ही नहीं सकती हैं गोपियां इसलिए श्री जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि न स्वकिया है न परिया है बल्कि गोपी काम स्वीया होकर के निराजमा अब जहां जार की बात आई जार का तात्पर्य है ऐसा प्रेमास्पद जिसको अग्नि वेद ब्राह्मण और काल इन चार की संधि में स्वीकार नहीं किया गया हो वह जार ही कहलाएगा अब ऐसा जो जार है वह तीन चार स्थितियों में हो सकता है सबसे पहली स्थिति है वो है कि विवाह के पूर्व परस्पर प्रेमी प्रेमका के बीच में कहीं आ सकती है और यह आ आसक्ति साहित्य में परम्परम बंदनीय रही है साहित्य का प्रिय विषय रही नायक नायिकाओं में प्रीति और उसका सुविस्तार पूर्वक वर्णन यह साहित्य का प्रिय विषय रहा है और साहित्य में इसकी कहीं भी निंदा नहीं की गई है साहित्य में यह परम्परम आदरणीय होकर के बल्कि प्रिय विषय बन करके कही रहा है हाँ हाँ हाँ प्रधान विषय चलेगा तो प्रिय विषय बन करके यह विराजमान हुआ है तो जागत तो केवल निंदनीय हो ऐसा नहीं है साहित्य में जागतत्व तो बंदनीय है यदि वह अग्नि साक्षी के बिना भी कहीं प्रीति की स्थापन में घटक होकर के विराजमान रहा अब जा की एक दूसरी स्थिति वह है कि यदि विवाह हो गया है अग्नि ब्रह्म वेद और काल इनकी साक्षी में स्वीकृति हो गई है और फिर भी यदि किसी अन्य पुरुष के साथ में तत्प्रीति की जाए तो उसको श्रीम भागवती संहिता स्पष्ट रूप से कहती है निंदनीय मानती हैं और उसे लोक में भी निंदनीय मानती हैं उसे धर्म की दृष्टि से भी निंदनीय मानती हैं कि अश्वर्यमश्यम चलगुम भयावहम जुगुप्सित सर्वत्र वा सर्वदा सर्वदा जुगुप्सित है और यदि कोई नायिका इस वस्तु में ऐसी परिस्थिति में कोई नायक या नायिका ऐसी स्थिति में कहीं अपनी इंद्रियों के संतर्पण करने के लिए एक एडजस्टमेंट लेकर के चलता है कि वह नारी अपने पति को भी संतुष्ट करती रहे और साथ के साथ में जार के साथ में भी देह संबंध रखे वो तो महान नंदनी उसको पुश्चली कहा जाएगा उसको अत्यंत अत्यंत नंदनी कहा जाएगा यह हुई दूसरी स्थिति और इसकी श्रीमद भागवती संहिता में स्पष्ट रूप से श्री श्याम सुंदर श्री श्रीमुख से आप निंदा करते हैं और के सर्वत्र सर्वत्र का तात्पर्य है लोक में भी और परलोक में भी वह जुगुप्सित सामाजिक व्यवहार की दृष्टि से भी वह जुगुप्सित और धर्म दृष्टि से भी वह पाप कर्म है अब एक स्थिति ऐसी है कि विवाह हो गया है परंतु विवाह होने पर भी कहीं अन्य पुरुष में जो सामान्यतः सामान्य, सामान्य परिभाषा के अनुसार जारी ही है अग्नि साक्षी वेद साक्षी से स्वीकृत नहीं है और यदि उसमें प्रीति रखी जाए परंतु किसी एक पुरुष के साथ में संपर्क नहीं रखा जाए जो पति है उसके साथ में भी संपर्क नहीं है ऐसी स्थिति में कहीं वो नायिका यदि अपने प्राणों का त्याग कर देती है जैसे अंबा अंबिका अंबालिका इनमें एक ने काशी में, में प्रीति रखते हुए अपने प्राण का हाँ हाँ शाल में शाल में प्रीति रखते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया तो ठीक वह भी बंद नहीं है हरण कर लिया गया है स्वीकृति कहीं हो भी गई है ऐसी स्थिति में भी मैं निवेदन कर रहा हूं बात कही गई थी तो उसका क्लास क्लासिफिकेशन करें तो ऐसी स्थिति में वह जाव भी परम परम बंदनी रहा और उस नायिका की अपने प्रिय में जो आ सकती है वह आ सकती सदा सदा बंदनीय रही और ऐसी अनेक अनेक घटनाएं मिली जहां पर कि नायिकाओ ने हो स्वीकृति होने पर भी अपने प्राणों का उत्सर्ग किया परंतु तो नवपति को स्वीकार नहीं किया प्रेम प्रसंग ऐसे भरे पड़े हैं और ट्रेजडी उन नाटकों में भरी पड़ी है दुखांत तो नाटकता वहां पर भरी पड़ी है। और फरिया कौन कौन माने लैला मजनू और कौन कौन प्रसंग हैं जहां पर के अपने प्राणों का त्याग करते हुए स्वीकृति नहीं की गई उस विवाह को अपने जीवन का एक भाग नहीं बनाया गया और उसका त्याग किया गया वह भी कहीं साहित्य में बंधनीय रहा परंतु समाज ने उसको तो कभी भी अनुमति प्रदान नहीं की वो ज्यादा भी सामाजिक दृष्टि से निंदित रहा परंतु कहीं साहित्य की दृष्टि से वह बंद नहीं रहा धर्म की दृष्टि से भी निंदित रहा धर्म की दृष्टि से भी निंदित और व्यवहार सामाजिक शास्त्र की दृष्टि से भी सोशोलॉजी की दृष्टि से भी वह निंदित रहा परंतु वह साहित्य की दृष्टि से वंदनीय और एक स्पृहणीय काव्य का विषय रहा अब एक चौथी जार की स्थिति है ये ही हमारा वर्ण विषय है वो ये है कि श्री ब्रश्वानंदनी और श्री ब्रजेन्द्र तत्वतः तो दो वस्तु नहीं है दोनों एक होकर के विराजमान हैं। कृष्ण प्रेम भाई राधा राधा प्रेम भयो हरी एक स्वरूप होकर के वे विराजमान हैं। एकम ज्योति रघु द्वेधा राधा माधव संयकम एक वस्तु ही दो वस्तु होकर के विराजमान लीला करने के लिए स एको नरमते रमते द्वितीय इस स्वरूप को धारण करके एक स्वरूप कर ही विराजमान है क्योंकि हम गौरी उपासकों के लिए वृंदावनी उपासकों के लिए श्री कृष्ण तत्व रूप में उपास्य नहीं हैं वे तत्व होते हुए भी लीला बिहारी के रूप में ही उपास्य हैं और लीला तभी संभव होगी जबकि दो हों इसलिए श्री प्रियालाल दोनों तत्वतः अभिन्न होते हुए भी एक हैं परंतु लीला करने के लिए वो दो हैं परंतु यदि उनकी लीला केवल दाम्पत्य भाव से ही लीला है तो दाम्पत्य भाव से लीला होने पर फिर श्री रुक्मणी श्री राम सीता और श्री राधा कृष्ण इनकी लीलाओं में कहीं विशेषता नहीं रहेगी वहीं लीला की महिमा ही इसलिए है कि उसमें वागमानता और दुर्लभता या दो वस्तुएं पर भाव के कारण जान भाव के कारण विराजमान श्रीमदाचार्य चरण कह रहे हैं कि जो कामदेव हैं उनके दो बाण हैं जो कि प्रीति को निरंतर निरंतर बढ़ाने वाले हैं और वो है वाणमानता और दुर्लभता जो पर भाव के द्वारा ही एकमात्र संभव है परंतु ये जो पर भाव है ऐसा श्री प्रियालाल का जो पर भाव, गोपियों का जो पर भाव है वह पर भाव सर्वदा सर्वदा अत्यंत अत्यंत बंदनीय है वह लोक में भी बंदनीय है और वह परमार्थ में भी बंदनीय कौन ऐसा होगा जो कि गोपिकागणों की महिमा का गायन नहीं करेगा अपने युक्ता सर्वश्रेष्ठ स्कॉलर उद्धर वह जब ब्रिज में आता है तो वो ये ही कहता है आसा महो चरण विशेष रूप से अंडरलाइन कर रहा हूं इन्वर्टर को में कह रहा हूं या दुस्सेजन स्वजन मार्य पथम चे हित्वा भेजो मुकुंद पदवीन श्रुतिवीन ढूंढती रह गई अभी उस रस को प्राप्त नहीं कर पाई श्रुति है वो श्रुतियों को भी प्राप्त पूरी तरह से नहीं तो उद्धव जैसा सर्वश्रेष्ठ विद्वान अपने योग का प्रकट इलाका और एक सार्वभम विद्वान विद्वान काल जयी विद्वान वह विद्वान ये कहता है कि गोपिकागणों की जो जाड़ भाव है वह जाड़ भाव ही सर्वोत्तम होकर के विराजमान श्री कृष्ण स्वयं ब्रज गोपिकागणों की वंदना इसीलिए करते हैं कि न हम निर्वद्य संयोजाम स्वसाध प्रत्यम विविधा युषापेवा यामा भजन विशेष रूप से इन्वर्टेड कॉमर्स अंडरलाइन करके इस वस्तु को कह रहा हूं कि यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला समृच प्रति आप साधु श्री कृष्ण परकीय भाव की ही वंदना करते हैं और गोपियों के सामने जो प्रणत है वो इसलिए प्रणत है क्योंकि गोपियों ने दुर्जर गेह श्रृंखला का भी खंडन कर दिया है अन्य जितने भी भीष्म वे सब उन श्लोकों को अब यहां पर संकलित करने की जरूरत नहीं है केवल दिग्दर्शन मात्र करा दिया तो गोपियों की जो महिमा है वो इसीलिए है कि उनमें कृष्ण के प्रति जाल भाव है यदि कृष्ण के प्रति कहीं प्रतिभाव रमण भाव मात्र होता और जाल भाव नहीं होता तो गोपियों की इतनी महिमा होती ही नहीं बीसियों प्रसंग है सारी स्त्रियां महकीगण ये गोपियों की इसीलिए वंदना करती हैं कि उनमें जार भाव विराजमान तो एक जारभाव था जहां पर अस्वीकृति होने पर भी परस्पर प्रीति के कारण कुआरी लड़की कु लड़के नाय, नायक और नायिका इनमें परस्पर प्रीति है या काबिल में प्रशंसित है समाज के द्वारा इसमें बाधा उत्पन्न की जाएगी दूसरा है जहां स्वीकृति हो गई तो आपने पूर्व जो जीवन है उसको भुलाया जाएगा और एक नया जीवन प्रारंभ किया जाएगा यदि नया जीवन प्रारंभ नहीं किया गया तो वह कुशलित्व को उपस्थित करने वाला हो जाएगा प्रीवियस लाइफ को यदि नहीं भुलाया और उसको भी यदि ही बनाए रखा गया तो वह निंदनीय हो जाएगा और वह का प्रयोजक हो करके परम परम निंदनीय बन करके विराजमान हो जाएगा और एक तीसरी जो स्थिति है वो तीसरी स्थिति है श्री ब्रजगोपी कागणों की जहां पर श्री कृष्ण की परम परमस्वीया होने पर भी श्री लीला शक्ति ने इनमें परकीय भाव केवल उत्पन्न मात्र कर दिया है और उस पर भाव को उत्पन्न करके इन गोपिकागरों की प्रीति को बढ़ाया गया यह शास्त्र में भी बंदनी है और यह लोक में भी बंदनी है इसलिए परकीय जो भाव वह सर्वदा सर्वदा परम परम बंदनी है बस चलते चलते ये हुआ एक समाधान कि परकीय अभाव हर एक परकीय अभाव निंदनीय नहीं है जहां कुश्चलित्व है दो पुरुषों के साथ में प्रीति की गई है वहां पर वह निंदनीय है अन्यथा कहीं ना कहीं साहित्य में या धर्म में वह कहीं निंदनीय होगा कहीं निंदनीय नहीं होगा श्री ब्रज गोपिका गणों का जो श्री कृष्ण में प्रीति है वह सर्वदा सर्वदा बंदनीय है और सामाजिक दृष्टि से भी गोपिकागणों के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता इसमें श्री जीव गोस्वामी जी का वो जो आधारभूत श्लोक है जिसे प्रवचन को प्रारंभ किया था मत कामा रमणम जारम अस्वरूप विदो बलाहा ब्रह्म माम परम प्रापु इसका थोड़ा सा निर्वचन अवश्य कर लेना चाहिए और वो ये जिस समय श्री प्रिया लाल अभिसार करते हुए पढ़ा रही हैं श्री प्रिया जी श्याम सुंदर के वेणुनाथ को सुनकर के पढ़ा रही हैं आगे आगे श्री वृंदा जी वह मार्ग निर्देश करती हुई श्री कुंद लता जी मार्ग निर्देश करती हुई आगे आगे चल रही है उनके आगे श्री रंगदेवी जी सुदेवी जी उनके पास में श्री विशाखा ललता ये जहां विराजमान हैं, उनके पीछे श्री तुंगविद्या, इंदुलेखा, आदि विराजमान हैं, उनके पीछे श्री रूपमंजरी जी मध्यान्ह योगपीठ में सूर्य पूजन का थाल लेकर के जहां सूर्य पूजन की सारी सामग्री लेकर के पीछे पीछे चल रही है यदि कही सायकालीन अभिसार है श्री वृंदावन योगपीठ में अभिसार कर रही हैं उस समय श्री रूपमंजरी जी जहां चमर करती हुई मध्यान्ह योगपीठ में सूर्य पूजन की थाली लेकर के जो वृंदावन योगपीठ है उस वृंदावन योगपीठ में वे पीछे से चमर करती हुई तांबूल भक्त ललताम विशाखा गंध चंदने चामे चंपकलताम चित्राम बसन वंदे वाद्य तुंग विद्याम इंदुलेखा च नर्सने सुदेवी जल सेवायाम रागे श्री रंग देविका पढ़ा रही है उनके पीछे पीछे श्री रूपमंजरी जी रूपमंजरी जी के पीछे पीछे श्री रमन मंजरी उनके पीछे पीछे जो अनुगता गुरुमंजरी, गुरुमंजरी और नवदासी या भी पीछे पीछे अभिसार अभिसार करती हुई जा रही हैं जो अभिसार है यह उस ज्ञानी मार्ग की उस कुवारी कन्या का अभिसार नहीं है जिसे अपने पति अपना वर्ण करने वाले आने वाले अपने तथा तो अपने संभावित जो पति है उस तो संभावित पति का सत्कार करने के लिए धान को अपने हाथ से कूटना पड़े और उसकी चूड़ी बार बार बज रही हो और उसे कहीं अभ्य करते हुए अपनी चूड़ियों को उतारना पड़े और जब एक एक रह जाए चूड़ी तब वह धान को कूट सके और अपने भाव की रक्षा कर सके बासे बहू नाम कल हो भवेदार्ता द्वयो रपी एक एवचर एक ये ज्ञानियों की जो दुर्भाग्यशाली हैं उनकी ये बस्तु हो ये होगी उन ज्ञानियों की होगी जिनके पास में कोई दूसरा संभालने वाला नहीं है हमारी शिवप्रिया जिस समय अभिसार करती हैं उस समय तो वृंदावनेश्वरी हाथ बात के साथ में अपने पूरे युद्ध के साथ में लड़झड़ श्रृंगार धारण करके श्रृंगार को उतार करके नहीं श्रृंगार धारण करके वे श्री श्याम सुंदर के पास में अवसार करती हुई विराजमान होती है परंतु रसके उत्कर्ष के लिए श्री प्रिया ने उस समय भाव यही है कि मैं पर किया हूं और मैं जार से मिलने के लिए जा रही हूं दुर्लभ श्याम सुंदर से मिलने के लिए जा रही हूं जार शब्द बड़ा निंदनीय शब्द है उसका जो यथार्थ से जो अर्थ है वो बड़ा निंदनीय और एक वृतृष्णा पैदा करने वाला उसका एक भाव प्रकट होता है वो है परंतु जब जब तक निकुंज मंदिर में प्रवेश नहीं किया तब तक तो श्री प्रिया के हृदय में शुक्ला विसार का कृष्णा कृष्णाभिसार का स्वरूप में कहीं संकोच और भय की प्रवृत्ति है परंतु जैसे ही श्री प्रिया योगपीठ में प्रवेश करती हैं, प्रातः काल श्री गुप्त की योगपीठ में या पीली पोखर की योगपीठ में जैसे इंधनों में श्री प्रिया आप बरसाने में हैं रथ के बोझ के दिन श्री प्रिया बरसाने पधारी पीह लौट गई प्रिय इस समय श्री जी उनकी स्थिति पीहर में बरसाने में है कभी जावट में उनकी स्थिति होगी छह महीने जावट में छह महीने बरसाने में जैसे हैं तो इस समय तो प्रातकालीन जो योगपीठ है वो यदि बरसाने में है तो कहीं पीली पोखर के पास में यदि जावट में है तो कहीं श्री श्रीकुंड उनके पास में विराजमान है मध्यान्ह में श्री राधा कुंड योगपीठ में श्री प्रिया बिलास करती हुई विराजमान है और आप प्रदोष में श्रीमद वृंदावन में बैसीवट पर महाराष्ट्र उनकी रास मंडली में श्री प्रिया अभिसार करती हुई विराजमान है तो जब श्री प्रिया श्रीमद वृंदावन में आप अभिसार करने के लिए पधार रही हैं जब तक श्री प्रिया ने निपुंज मंदिर में प्रवेश नहीं किया तब तक तो उनके हृदय में यह भाव है कि मैं पर किया हूं एडोल्टर का जो भाव है पर किया भाव श्याम सुंदर तेरा माउंट है उनका जो भाव है उपत्ति का वो भाव तब तक बना रहेगा परंतु तो जैसे ही निपुण्य मंदिर में प्रवेश किया उस समय हम सखियों के द्वारा हम जो मंजरीगण हैं उनके द्वारा प्रिया लाल की जो सेवा की जाएगी वह सेवा उस समय परमस्वी रूप में ही की जाएगी उस समय किसी को होश नहीं है कि इस कुंज के बाहर भी कोई दुनिया होती है उस समय जितने भी सखीगण हैं जो योगपीठ में सेवा कर रही हैं और श्री रूप मंजिरी कभी नवमजुरी को प्रवेश कराती है श्री प्रिया जी पूछती है अरे रूप मंजरी ये किस लड़के को पकड़ लाई ये कौन है और उस समय श्री रूपमंजरी कह रही है कि श्री जी ने इसको भेजा है नरोत्तम ठाकुर मंजूलाली जी ने इसको भेजा है और श्री प्रिया जी कह रही हैं बड़ा अच्छा किया बहुत दिन से कोई दासी मेरे पास में आई नहीं थी नव दासी आई नहीं थी नई दासी आई है इसको अपने पास में रख निकुंज में प्रवेश कराने वाली भी श्री रूप मंजिरी और सेवा का जो सुख देने वाली है सेवा में जो प्रविष्टि कराने वाली सेवा की अधिकारों को समाप्त संपादित करने वाली वे भी श्री रूप मंजिरी तो रूप मंजिरी जी जब उस दासी को इस दासी को कहीं लीला में प्रवेश कराएंगे तब ये दासी श्री प्रिया लाल की जो मुख्य संभोग और जो गौण संभोग उनमें तत्त्व भावात्मिका रति को धारण करते हुए अनुगत्यमय जो मंजरी भाव की भावोल्लास में जो रति है उसको श्री रूप मंजरी की कृपा के द्वारा प्राप्त करके वह उस रस को प्राप्त करने में समर्थ होगी और जब योग पीठ के भीतर है तो योग के भीतर होने पर उसे इस बात का बिल्कुल होश नहीं है कि इस दुनिया के बाहर भी कोई दुनिया होती है बस मैं और प्यारे या लाल को कैसे मिलाया जाए कैसे सुख दिया जाए ये ही एकमात्र भाव वहां पर विराजमान है और कोई दूसरा भाव श्री उस नवमंजरी में कहीं होगा ही नहीं प्रिया जी में भी नहीं लाल जी में भी नहीं है कि इनके अलावा भी कोई दूसरी दुनिया है जब कुंज भंग का समय आएगा उस समय कखटी बगड़िया कहेगी कि ओहो यह प्रातकालीन संध्या जटिला अपनी जो जटाएं जो सुनहरी जटाएं हैं उनसे युक्त होकर के प्रातकालीन जटिला संध्या प्रकट हो गई और जटिला की मुद्रा को सुनकर के जटिला का नाम सुनकर के अब महाशय जी को सरकार को होश आएगा कि इस दुनिया के बाहर कोई दुनिया है और फिर जल्दी पल्ली किसी तरह से फिर नुकुंज मंदिर से बाहर निकल करके आएंगे और पुनः जार भाव धारण करेंगे तो मत कामा परस्पर सुख देने की इच्छा ही है और कोई दूसरी इच्छा ही नहीं तत्वतः हैं सिद्धांत में है रमणम एक स्वरूप लीला के लिए दो होकर के विराजमान और इनकी रमणता भी नित्य रमणता है वह अग्नि ब्राह्मण इनकी स्वीकृति के कारण या रमणता प्राप्त नहीं हुई है मत कामा रमणम परंतु रस का उत्कर्ष भव वृंदावन में भी परकिया में और गोलोक में भी पर अन्यथा वो गोलोक की जो लीला है वह परम परम उपास नहीं रहेगी तो मत रम रम जारम अस्वरूप विदो विदा वहां पर भी परिया है जैसे यह कहा जा कि गोपी जन बल्लभ या अपने आप किया को ही सिद्ध करता है गोपी कहने का मतलब है किसी गोप की भार्या है और उसके बल्लभ तो गोपी जन बल्लभ कहने का तात्पर्य है भार्या तो है किसी की और बल्लभ है कोई लीला में कहीं न कहीं श्री कृष्ण वह पर होकर यहाँ ही नहीं गोपीजन बल्लभ होकर के यदि गोमुख में विराजमान है वहां पर भी वे पर होकर ही विराजमान है तो मत कामा रमणम जारम अस्वरूप विदा ऐश्वर्य की ओर ध्यान नहीं है या मेरे बशीभूत होकर के ही मेरा प्यारा विराजमान है और जोई जोई प्यारो करे सोई सोई मोई भावे भावे मोई सोई सोई जो जो, जो करे प्यारे एक स्वरूप होकर के विराजमान अस्वरूप अवला प्रेम है अवल है बुद्धि नहीं चल रही है ब्रह्म माम परम है वो ब्रह्म पर ब्रह्म है परंतु संगात सच सहसा जाल रूप में ही वे श्री ब्रज गोपीका श्री श्यामचंद्र को प्राप्त करती हैं और उन नित्य सिद्धाओं का सान्निध्य श्री रूप गोस्वामी का सान्निध्य प्राप्त करके ये नव मंजिरी साधक मंजरी भी साधन की जब पुष्टि हो जाएगी साधन भक्ति भावभक्ति और भाव भक्ति जब प्रेम लक्षण भक्ति के रूप में अवस्थित हो जाएंगे तब उस सिद्ध स्वरूप को प्राप्त करके श्री प्रिया की सेवा करने में प्रवृद्ध होंगे श्री रूप गोस्वामी जी की कृपा के बिना इस जार भाव युक्त श्री प्रियालाल उनकी सेवा कराना और जार भाव में सेवा करने का जितना सुअवसर प्राप्त है उतना सुअवसर पर भाव में सेवा के जितने मौके मिलते हैं उतने मौके किसी अन्य यानी परम सु होकर के विराजमान है दाम्पत्य प्रीति है तो उसमें उतने मौके नहीं है सेवा के जितने अवसर दाम्पत्य में विराजमान है उत्कंठा की जैसी तीव्रता यहां विराजमान है और नित्य नूतनता की जैसी प्राप्ति उसमें कहीं भी पुराना बासीपन नहीं है कहीं भी मोनोटोनसनेस नहीं है उसमें नृत्य नूतनता उसकी जैसी प्राप्ति पर भाव में है वैसी कहीं दूसरी जगह नहीं है वह पर अभाव से युक्त श्री प्रियालाल उनकी सेवा का अवसर श्री रूप गोस्वामी जी की कृपा और उनके अनुगत जन रूपानुगत जन आप श्री जो वैष्णव कल्पतरु हैं उन कल्पतरुओं के समाश्रय के द्वारा ही वह रूप अनुगत्य कहीं प्राप्त हो सकता है ऐसी कृपा सब वैष्णवगण कृपा करके करेंगे जय जय श्री Oh, my darling, oh my darling.